सुने कार्यक्रम हवा महल श्रोताओ हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं एक झल जिंदा दिल लेखक हैं अतहर अली निर्देशिका मीनाक्षी मिश्रा आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, लक्ष्मी, लक्ष्मी। जी आई। जरा ये खिड़की तो खोल देना। कुछ सी महसूस हो रही है। सुनिए नीचे चलकर लॉन पर खुली हवा में बैठते हैं। देखिए कितने ही पेशेंट बाहर कुर्सियां लगाए बैठे हैं। अरे एक है कि कमरे से बाहर ही नहीं निकलते बाहर निकलने को मेरा मन नहीं करता <laughs> लेकिन यू बंद कमरे में पड़े पड़े अपने रोग की चिंता करने से रोग और भी गंभीर हो जाता है बाहर निकलेंगे तो थोड़ा दिल बहलेगा डॉक्टर ने भी तो थोड़ा तहलने को कहा है मुझे ये नए नए छोकरो आरोप जरा भी विश्वास नहीं होता <laughs> ये नए नए डॉक्टर है तो क्या इलाज के नए नए तरीके भी तो सीख हैं तभी तो उनकी मदद ऐसी पुराने ऐसी पुराने रोग भी आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं किस पर कंट्रोल हो रहा है बेटी? कौन चाची? चाची। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते सदा सुहागन रहो।, आर, नमस्ते आ, जीते रहो। बेटा। कब से तुझे देखने आने का सोच रही थी मगर नास हो इस बुढ़ापे का किसी काम का नहीं छोड़ा इसने अरे ना हक तकलीफ किया आपने मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ जैसे तेरे चाचा को चला करती थी आ, आप बैठी ना चाची अ, अरे बैठ तो मैं जाऊंगी ही मगर ये क्या हालत हो गई इसकी? इसकी कर काटा हो गया है चाची अ, लक्ष्मी मैं तो कहती हूँ यही हाल तो तेरे चाचा का भी हो गया था नहीं नहीं चाची ऐसी कोई बात नहीं है आ, अरे हाय कैसे नहीं रंग पीला पड़ गया है चाची आपको आंखें आंखें तो अंदर धस गई है बिल्कुल तेरे चाचा जैसी हालत हो गई इसकी चाची कभी कभी तो मैं भी सोचता हूँ आ, तो आ गए अपनी चाची की बातों में आप तो बस चुप रहो लक्ष्मी मैं तो इसके करहाने से ही रोग बता सकती हूँ ये सफेदी यूं ही नहीं आ गई बालों में चाची आप तो बस... तेरे चाचा जैसी हालत हो गयी बेचारे की तेरे चाचा भी इसी मर्ज में खत्म हुए थे भगवान के लिए बातें बातें मत कीजिए चाची अब तो ऐसी ना तो ना क्या तुम्हारी तरह फिल्मों की बातें कहूँ मरीश को देखने जाते हैं तो ऐसी ही बातें की जाती हैं चाची मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती आ, तेरे चाचा को भी नहीं लगती थी बेटा सारा शरीर को भी ऐसा नहीं आती है चाची तेरे चाचा को भी नींद तो। नहीं, नहीं आती थी ओ, ओ, ओ। मगर एक चाची तो वो ऐसे लंबे तान के सोए कि आज तक नहीं उठे लक्ष्मी मुझे नींद आ रही है रही है। इस रोग के तो रोगी कब भगवान ही है कब जाए? कुछ नहीं कह सकते अब अब खामोश खामोश रहिए रहिए। चाची आप। भी भी आपको इतना भी नहीं मालूम कि रोगी के सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए वाह लक्ष्मी तू तो ऐसे आंखें दिखा रही है जैसे तेरे पति को मैंने ही टीबी लगा दी वो मैं तो आई थी कि जरा चलकर हालचाल पूछ लूंगी अच्छे हालचाल पूछे आपने रोगी ना मरता हो तो मर जाए तो संभालो अपने रोगी को मुझे क्या कल का मरता हो तो आज मर जाए? क्या? चाचा की तरह मेरे बला से मैं तो चले अपने घर राम बचाए आज कल की छोरिये जाइए जाइए और भगवान के लिए फिर खैरियत को बताइएगा खैरियत को बताइएगा तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था चाची नाराज हो गई मैंने जो किया ठीक बड़ी आई थी खैरियत खांसी तो मुझे ऐसे ही चल रही है जैसे टीवी पेशेंट को चलती है आ ना चाची की बातों में हो सकता है चाची की बात सच हो जी नहीं बेकार में पढ़ने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह चेकअप कर लिया है आपके लंग सर्दी से इफेक्टेड हैं, बस फिर भी ना जाने क्यों चाची की बात मेरे दिल को लगी। वो तो लगेगी ही। चाची ठीक कहती हैं। ये टीबी ही हो सकती है भगवान आइए <laughs> <किस्टाची है ता। laughs> सुरेश बाबू क्या हालचाल है आपके <laughs> मुझे तो इतने दिनों में कोई फायदा नहीं हुआ डॉक्टर साहब खैरत है थे। इन दवाओं से आपको ठीक हो जाना चाहिए था डॉक्टर <laughs> साहब मेरा ख्याल है कि मुझे टीबी हो गई है वही <laughs> टीबी किसने कहा आपको टीबी है हमारी चाची आई थी ना वो ही गई इन्हें, <laughs> सब बेकार की बातें हैं अरे भाई बेकार की की बातों में पढ़ने जरूरत नहीं है जी आ, मैं भी सुरेश बाबू मैंने अच्छी तरह से एग्जामिन कर लिया ऐसी कोई बात नहीं है आपके फेफड़ों पर बस हल्का सा वरम है और कुछ नहीं वरम, वरम के कारण भी तो हो सकता है नहीं नहीं आपको टीबी नहीं है मगर मेरा दिल बोलता है कि मुझे टीबी है आप डॉक्टर साहब को तो सुनिए आपको टीबी है तो नहीं मगर हो जरूर जाएगी क्योंकि आपके दिल में वहम बैठ चुका है मुझे बचाओ डॉक्टर वरना मैं में मौत मर जाऊंगा डॉक्टर मेरी दवा से अब आपको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपके दिल दिमाग में यह बात बैठ चुकी है कि आपको टीबी है और आप नहीं बचेंगे मुझे तंदुरुस्त होने की उमंग चाहिए बिल्कुल जो मरीज खुद अपनी जिंदगी से मायूस हो जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती क्या? वो वीरू को देखो जब अस्पताल में आया था तो क्या बुरी हालत थी उसकी उसे टीबी थी थी। थी। मगर आज वो तंदुरुस्त है और आप जिसे मर्ज नहीं है बिस्तर पर तो आपको अपने सोचने का अंदाज बदलना होगा जिंदा दिली लानी होगी जीने का हौसला पैदा करना होगा वरना आपका दवा इलाज करना सब बेकार है समझे आप सुनिए आप इनको अभी यही दवाई दीजिए यही दवाओं से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अच्छा नराग, आप इस के पास। आपने क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब मैं ना कहती थी यूं बंद कमरे में पड़े पड़े मर्ज के बारे में नहीं सोचते रहना चाहिए चलिए तो नीचे छोड़ो उनकी बातों आंटी कौन मैं हूं वीरू महाराज मस्तान है आओ चले आओ दरवाजा खुला है आंटी जी एवं आंटा जी की सेवा में वीरू का सादर प्रणाम प्रणाम प्रणाम आज इधर कैसे भूल पड़े वीरू अरे दो तीन रोज से आप लोग नीचे ही नहीं उतरे सोचा हम ही ऊपर चलकर देख लें क्या बताए वीरू हाँ बताइए बताइए जिंदगी मुसलसल रोक बनकर रह गई है नहीं। अब नीचे उतरूंगा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं अरे आपको तो इतनी लंबी उम्र दी है ऊपर वाले ने अजी मैं आपका चेहरा देखकर बता सकता हूँ क्या क्या तुम चेहरा देख कर भविष्य क्यों सकते नहीं अजी मैं तो हाथ की रेखाएं भी देखकर बता सकता हूँ क्यों वीर तुम यहाँ आओ अरे भाई मैं तुम्हारे कमरे में गया था मगर हर बार की तरह तुम आज भी गायब थे डॉक्टर साहब जरा मैं राउंड पे निकला सर। अच्छा मुझसे ही राउंड आज तुम्हारा एक्सरे बिल्कुल साफ आया है वो तरह से हो। हाँ। और आज तुम घर जा सकते हो अजी मैं पहले ही ना कहता था अरे मुझे टीबी वीबी नहीं हो सकती नहीं वीरू टीवी तो तुम्हें थी जी मगर तुम्हारी जिंदा दिली और इच्छा शक्ति यानी विल पावर ने ये। भगा दिया, देखा ना आपने डॉक्टर हाँ। हाँ। तो से से आपका रोग तो हमारे कंट्रोल में है मगर आप कंट्रोल से बाहर है तुम ही जरा मेरा हाथ देख कर बताओ मैं और कितने दिन का मैं लाइए लाइये देखू तो बस दो तीन दिन के और मेहमान है आप। अरे इस अस्पताल के कह रहा हूँ जनाब हाँ। आप चार दिन के अंदर घर जाएंगे जी और ड्यूटी भी ज्वाइन करेंगे और हाँ जल्दी मुझे एक पार्टी भी खिलानी पड़ेगी आपको पार्टी? अजी इनके प्रमोशन की ओ, आहा। बिल्कुल, बिल्कुल। आहा। मेरा प्रमोशन हसीिए हसीये जनाब और क्या जल्द ही आप ऊपर जाएंगे ऊपर? अजी मेरा मतलब है ऊपर की पोस्ट पर है मैं? हाँ, साफ बता रही है है आपके हाथ की रेखा। हाँ, एक छोटा सा क्रॉस इस सन लाइन पर। ये दर्शाता है कि आप खुद ही अड़ंगा बनेंगे अपनी तरक्की में मैं? कैसे अजी जल्दी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे तो हेल्थ ग्राउंड पर रुक सकता है आपका प्रमोशन समझे हाँ, दिल्कुण हाँ दिल्कुण वैसे आपके बॉस खूब चाहते है आपको तुमने बिल्कुल अच्छा आप जरा नीचे चलिए मैं लॉन पर बैठ कर बाहर की साफ रोशनी में आपके हाथ की रेखाए और अच्छी तरह पढ़ लेता हूँ हाँ, जरा जल्दी जल्दी चलिए चलो जी हाँ ले जाइए जी जरा मेरा हाथ तो पकड़ो आप चले तो सही हाँ, चली। मैं ही आए। आए। आपके साथ हाँ, शकान लगे तो मेरा सहारा ले, ले। हाँ। हाँ। हाँ। गए जनाबे अली हाँ। हाँ। कमाल है जी वीरू तुम्हारे इस ट्रीटमेंट से तो ये आदमी एकदम उठकर चले लगा मगर इसके प्रमोशन की बात अच्छी बात दरअसल ये है ये आदमी हर चीज से डरता है हाँ ऑफिस में बॉस से भी डरता ही होगा। डर एक काम तो अच्छा करता ही होगा है? है। इसकी बीवी भी भी कह रही थी कि इसका बॉस बॉस इससे बहुत खुश है। बस, खुश बस तो प्रमोशन पचास आ, जी, ऐसे काम के लोगों को बॉस भी तो खुश रखना चाहता है नीरू हाँ कहिए काम के तो तुम भी हो मेरे लिए मैं? आ, अच्छा? आ, वैसे मैं सोच रहा था की तुम्हें छुट्टी दे दू तो जल्दी की लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो अस्पताल में मैं हाँ हाँ अस्पताल में हाँ हाँ अरे? <laughs> मरीज बनकर नहीं <laughs> मरीजों को जिंदा दिली का संदेश देने वाले मसीहा बनकर अच्छा ओके ओके बॉस तो ये थे झल की जिंदा दिल लेखक थे अतहर अली निर्देशिका मीनाक्षी मिश्रा आकाशवाणी भोपाल की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है